यजुर्वेदी यशावाश्योपनिषद के ग्यारहवें मंत्र तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं नवम मंत्र से इस उपनिषद के सूत्रात्मक द्वितीय मंत्र की व्याख्या प्रारंभ हुई और नवम दशम तथा एकादश इन तीन मंत्रों के द्वारा कर्म और कार्य ब्रह्मोपासना का समुच्चय अनुष्ठान मल विक्षेप निवृत्ति के लिए करना चाहिए जिनके चित्त में ब्रह्म साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक यह दोषद्वय विद्यमान है उन्हें ये बताया गया जिनके चित्त में मल नहीं है किंतु विक्षेप है उन्हें उपासना मात्र करनी है और उपासना भी कार्य उपाधि कार्य की करें या कारण की करें ये संशय हो जाता है जिनके चित्त में उन्हें कार्य समुचित कारण की उपासना का विधान करने के लिए ये वाक्य है आगे वाला तीन मंत्रात्मक बारह तेरह चौदह इन तीन मंत्रों से कार्य कार्य उपासना समुचित कारण उपासना का प्रतिपादन किया जा रहा है विक्षिप्त चित्त साधक के चित्तगत विक्षेप दोष की निवृत्ति के लिए अब समुच्... कार्य उपासना तथा तो कारण उपासना का समुच्चय अनुष्ठान यहाँ विधेय है और इस समुच्चय का विधान करने के लिए समुच्चय की स्तुति के लिए केवल कार्य उपासना की और केवल कारण उपासना की निंदा की जा रही है जैसे कर्म और कार्य उपासना के समुच्चय विधान के लिए केवल कर्मानुष्ठान की और केवल कार्य उपासना की निंदा कर दी पूर्व में नौ मंत्र से और समुच्चय विधान में उपयोगी प्रत्येक का फल विशेष भी बताया गया दशम मंत्र से इसलिए समुच्चय का विधान ग्यारहवें मंत्र के पूर्वार्ध से हुआ और समुच्च अनुष्ठान का फल बताया गया स्वाभाविक कर्म चिंतन रूप मृत्यु का अतिक्रमण पूर्वक हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति पूर्वक क्रम मुक्ति ये फल बताया गया ज्ञान द्वारा हाँ उपासना कांड में हम्म ज्ञान द्वारा और उनका मोक्ष तो अलग है आत्म भेद है उनके यहाँ इसलिए अद्वैत स्वरूप तो मोक्ष नहीं है योगियों का हम्म ंचक्लेशों की निवृत्ति होती है और पुरुषों का भेद मोक्ष में भी रहता है गीता का जो ध्यान योग है जिसे उपनिषदों में निधिध्यासन कहा जाता है वो है वेदांत का योग और वह ज्ञान द्वारा मोक्ष फलक है उपासना कांड में आएगा और कुछ निरिध्यासन ज्ञान कांड में आता है निर्विशेष का ध्यान है तो ज्ञान कांड सगुण का ध्यान है तो उपासना कांड ऐसे ही कार्य उपासना तथा कारण उपासना के समुच्चय विधान के लिए समुच्चय की प्रशंसा के उद्देश्य से एक एक उपासना की निंदा की जा रही है केवल कारण की उपासना की और केवल कार्य के उपासना की निंदा यहां श्रुति में आ रही है यही भाषकर भगवान अभिप्राय बता रहे हैं कि अधुना व्याकृत अव्याकृत हो उपासन सया प्रत्येक निंदा उच्चते तो अधना यानी बारहवें मंत्र का क्रम आया तो इस बारहवें मंत्र के द्वारा क्या किया जा रहा है तो प्रत्येकम निंदा उच्चत निंदा उच्चते तो इस समय बारहवें मंत्र से प्रत्येक की निंदा कही जा रही है तो प्रत्येक शब्द से किन को लेना है तो जिन दो उपासनाओं का समुच्चय अपेक्षित है उन दो उपासनाओं को लेना एक एक को प्रत्येक शब्द से तो यहां कार्य उपासना जिसे व्याकृत उपासना कहा जा रहा है और कारण उपासना जिसे अव्याकृत उपासना कहा जा रहा भाष्य में तो ये जो कार्य उपासना तथा कारण उपासना इनका समुच्चय अनुष्ठान का विधान श्रुति करना चाहती है व्याकृत उपासना अव्याकृत उपासना के समुच्चय का विधान करने की इच्छा भगवती श्रुति की है इसलिए समुच्चे अनुष्ठान अधिकारी करें इस उद्देश्य भगवान भगवती व्याकृत उपासना की भी अकेले और अकेले अव्याकृत उपासना की भी निंदा कर रही है हाँ। तो कार्य कारण का, कार्य का अस्तित्व कारण से है इसलिए कारण के अंदर उसे स्वीकार करके जैसे वहां पर आता है छांदोगी उपनिषद पढ़े हैं पुरानी प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म ये कार्य उपासना समुचित कारण उपासना का विधान है छांदोग्य में तो वहां प्राण जो कारण है तदाश्रित है प्राण को अपने में रख के स्थित जो कारण है उस कारण के आकार की चित्त वृत्ति को बनाना है दोनों में वो कार्य कार्यकार से एक वृत्ति का विषय इस समय जितने स्वाध्याय में बैठे हुए हैं सबको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं सबके आकार प्रकार अलग अलग होता है, लेकिन इतने लोग इस समय स्वाध्याय में बैठे हुए हैं उसे हम एक वृत्ति से ग्रहण करते हैं ऐसे कार्य कारण को एक साथ ग्रहण करना है माना तो जाएगा कार्य उपासना समुचित कारण की उपासना हुई ठीक है एक ये और दूसरा प्रकार ये भी हो, होता है कि कार्य शुरू में सीधा कार्य से चित्तवृत्ति नहीं हट रही है कारण में नहीं जा पा रही है तो शुरू में एक एक कार्य में से वेष्टि कार्य में से चित्तवृत्ति को हटा करके समष्टि कार्य में चित्तवृत्ति को लगा दें जैसे शुरू में सविकल्पक समाधि और फिर सविकल्पक समाधि में स्थिति होने पर निर्विकल्पक समाधि ऐसा होता है ऐसे रोज ही रोज ऐसा नहीं कि एक वर्ष तक पहले कार्य उपासना करते रहे फिर उसे छोड़ करके कारण उपासना अगले वर्ष करते रहें रोज जब तक चित्त कारण में समाहित तो, नहीं हो पाता कारण अभिमुख नहीं हो पाता तब तक क्या करना है कि कार्य अभिमुख चित्त को वेष्टि जो अवांतर भेद है कार्य का उसमें से निकाल करके जो समष्टि कार्य है उस समि कार्य के आकार का चित्त को निरंतर बनाने का प्रयास ये कार्य उपासना हो रही है और जैसे ही कार्य में चित्त वृत्ति समाहित हुई समष्टि कार्य में तो वहां से निकाल करके कारण के ओर ले जानी है तो ये हो जाएगी कार्य उपासना समुचित कारण उपासना पहले वेष्टि कार्य का जो अवान्तर भेद है अलग अलग और वह अलग अलग कार्य को चित्तवृत्ति ग्रहण करती है प्रयास से वेष्टि कार्यों में से चित्तवृत्ति को निकाल करके समि कार्य को ग्रहण करा वही अभ्यास करें और वो करते करते जैसे ही समाहित हुई तो वहां से भी हटा करके कारण के ओर ले जाए ये रोज का ही अभ्यास ऐसा हो जाएगा तो यह माना जाएगा कार्य उपासना समुचित कारण उपासना आ, कार्य में समाहित होने के बाद कार्य में ही मन को रखता है तो केवल कार्य की उपासना हुई समष्टि कार्य में समाहित होने के बाद फिर उस कार्य का भी जो कारण है समष्टि कार्य का भी उसमें समाहित करता है तो कार्य उपासना समुचित कारण उपासना हुई मान इस प्रकार उपासना हो जाएगी तो व्याकृत अव्याकृत धुनाव्यासन समुचित प्रत्येक निंदा उच्युपासन तो ये तत्पुरुष व्याकृत अव्याकृत इनका द्वन दो समास है और उपासना के साथ षष्टि तत्पुरुष समास व्याकृतंच अव्याकृतंच व्याकृत अव्याकृत और तयोह उपासनम व्याकृत अव्याकृत उपासनम और तयो षी है ना इसलिए व्याकृत अव्याकृत उपासना तो द्वंद्व समास के अंत में विद्यमान जो उपासना शब्द है उस उपासना शब्द का अन्वय प्रत्येक के साथ होगा व्याकरित उपासना अव्याकृत उपासना ऐसा तो व्याकृत उपासनाया अव्याकृत उपासना समुच्ची समुचिचिसया समुचित चिशया इसमें क्या धातु है सम और उत उपसर्ग है और सम और उत उपसर्ग है ची चैने धातु हैं ची चैने धातु, है? धातु है ना और सन प्रत्यय हुआ द्वित्व हुआ तो धातु बन गया समुच्ची चीस समुच्ची चीस धातु बन जाता है और फिर ये सनन्त होने से हो जाता है अंग प्रत्यय सनासंस भिक्षु, वो होता है तो वो भिक्षु बनता है चिकीर्षु बनता है और ऐसा एक अंग प्रत्यय होता है प्रत्यांत से तो ये प्रत्यांत धातु है ना उससे स्त्रीलिंग में अंग प्रत्यय हुआ अंग प्रत्यय हो करके वो टाप होता है तो बन जाता है समुच्ची चीसा भावार्थ में अंग प्रत्यय है तो सन संत्य का अर्थ इच्छा है तो समुचित चीसा शब्द का अर्थ निकलेगा समुच्चय करने की इच्छा और तृतीय है समुच्चय करने की इच्छा से रमया के तरह समुचित चिचीसा ये प्रातिपदिक है तृतीय है समुचित चिशया ये ध्यान में तो व्याकृत उपासनाया समुचित चिशया अव्याकृत उपासनायाच समुचित ऐसा अर्थ निकलेगा व्याकृत अव्याकृत उपासना के समुच्चय विधान की इच्छा से समुच्चय की इच्छा से व्याकृत अव्याकृत उपासन प्रत्येकं निंदा उच ऐसा अनुभव दोनों के साथ भी व्याकृत अव्याकृत उपासन इसका अन्वय है ंत्र से तो दोनों के कम के साथ जब अन्वय करेंगे व्याकृत अव्याकृत हो तो निर्धारण अर्थ में सष्टी मानना तो इन दोनों उपासनाओं में से प्रत्येक उपासना की निंदा बताई जा रही है निंदा की जा रही है यह अर्थ निकलेगा और समुच्ची चिशया के साथ अन्वय करता हैं जब षष्टि का तो विषय अर्थ में वो सष्टी सम्बन्ध विषय संबंध है, विषय विषय भाव संबंध इच्छा है ना समुच्चय की इच्छा से यह अर्थ निकलेगा तो संबंध अर्थ में उस समय ष्टि होगी तो इस प्रकार दोनों के साथ व्याकृत अव्याकृत उपासना पद का अन्वय है दोनों को सया और प्रत्येक पद निंदा का उद्देश्य बताने वाला पद है समुचि सया। निंदा निंदा के लिए नहीं की जा रही है व्याकृत उपासना अव्याकृत उपासना को छुड़ाने के लिए निंदा नहीं की जा रही है अपितु व्याकृत उपासना अव्याकृत उपासना का सह अनुष्ठान कराने के उद्देश्य से निंदा की जा रही है कहा अहंग्रह उपासना में वो तो कार्य की भी अहंग्रह उपासना होती हो की भी कार्य हाँ। वो निकृष्ट है उसका फल तो उपासना उत्कृष्ट उपासना दोनों साथ साथ होती हैं यदि तो उसका फल हो जाता है मुख्य उद्देश्य फल तो है चित्तगत विक्षेप की निवृत्ति और अवांतर फल बताया जाता है अनैश्वर्यर रूप मृत्यु की निवृत्ति कार्य उपासना का फल और प्रकृति लय ये कारण उपासना का फल इसलिए कहीं एक ऐसे असमर्थ व्यक्ति हैं जो हिरण्य गर्भ में विद्यमान जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं कार्य ब्रह्म में विद्यमान सामर्थ्य को तो उनके लिए तो वही उत्कृष्ट है और जो उससे विरक्त है उसमें भी दोष दर्शन करता है कार्य में भी उसके लिए कारण उपासना बताई जाती है लेकिन जिसे वह अभीष्ट लग रहा है उसके लिए कार्य उपासना भी जरूरी है और तत्व जिज्ञास के लिए तो कार्य उपासना कारण उपासना दोनों विक्षेप नामक प्रतिबंध का निवर्तक है मांडुक्य में कार्य का भी ध्यान बताया जो प्रथम द्वितीय मात्रा का अर्थ है आकार मात्रा का अर्थ आत्मा का जो प्रथम पाद है वैश्वानर वो कार्य ही है कार्य उपाधि होने से और द्वितीय पाद जो आ, उकार मात्रा का अर्थ है वो भी कार्य उपाधि ही है वो प्रथम पाद है अकार मात्रा का अर्थ जागृत अवस्था स्थूल समष्टि प्रपंच और तद अभिमानी वैश्वानर और वेष्टि में विश्व दोनों का अभेद करके अकारार्थ का चिंतन मय के रूप में ये प्रथम मात्रा का ध्यान माना जाता है और फिर हुँ? बाद में फिर उसका लय उकारार्थ में और उकरार्थकलय मकर अर्थ में और मकर अर्थकालय भी अमात्र ओंकार का अर्थभु जो अपाद ब्रह्म है उसमें फिर निर्विशेष में वो स्थिति उससे निर्विशेष का मै के रूप में अनुभव पूर्वक तो एक एक मात्रा के अर्थ के चिंतन का भी फल है और मुख्य फल तो मुमुक्षु के लिए होता है मोक्ष बाकी एक एक अर्थ का चिंतन करने से संसार अंतपाती फल होता है और मुख्य मुमुक्षु के लिए माना जाता है विक्षेप की निवृत्ति स्थूल विक्षेप निवृत्त हो जाए तब सूक्ष्म का चिंतन कर पाएगा सूक्ष्म का भी सूक्ष्म विक्षेप निवृत्त हो जाएगा तब जाकर के कारण का चिंतन कर पाएगा और कारण उपाधि से भी चित्त निवृत्त होगा तब जाकर के अमात्र ओंकार में स्थिति होगी इसलिए वह भी प्रयोजन बन जाता है दोष की निवृत्ति भी पहले स्थूल की निवृत्ति फिर सूक्ष्म की सूक्ष्मतर की सूक्ष्मतम की हाँ वो भी अहंग्र उपासना है वो कार्य ब्रह्म की उपासना है व्याकृत उपासना है कौन निकृष्ट है अश्व निकृष्ट नहीं अश्व है प्रजापति वेस्ट जीव है उससे उत्कृष्ट है वह उपासना होती है जो अश्वमेध याग का अंगभूत अश्व है उसे पहले उपासक उसकी कल्पना करता है कि वह अश्व मैं और उस अश्व में प्रजापति की भावना करता है प्रजापति हैं विराड़ कहो या हिरण्यगर्भ कहो और उसी अश्व का जो ये हैं पृथ्वी वो पादस्य है पादस्य का मतलब पैर रखने का स्थान है पूरी पृथ्वी पर उसके पैर हैं और पश्चिम समुद्र उसका पीछे वाला भाग है पूर्व समुद्र आगे वाला भाग है इतना बड़ा वो घोड़ा है वो घोड़ा ये सामान्य घोड़ा नहीं है वो पूरा प्रजापति है समालात्मक और वह मैं हूँ ऐसी भावना करनी होती है तो वो तो प्रजापति रूप जो अश्व है वह उपासक से श्रेष्ठ है और उसकी मय के रूप में उपासना ध्यान उत्कृष्ट का ही ध्यान है निकृष्ट का नहीं और वो कौन करता है अश्वमेध याग के अंग अश्व की उपासना तो जिसका अश्वमेध कर्म में अधिकार नहीं है वो करता है अश्वमेध कर्म में अधिकार माना जाता है राजा का अश्वेध याग करते हैं राजा लोग क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य का नहीं है लेकिन अश्वमेध का जो फल है वो फल चाहते हैं ब्राह्मण और वैश्य भी जिनका अधिकार नहीं है अश्वमेध कर्म में तो उन्हें भी उसका फल प्राप्त हो जाए इस उद्देश्य से ये अश्वमेध उपासना बताई गई है वो उत्कृष्ट की ही उपासना है अश्वमेध कर्म का फल है ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर्मों में एक ही कर्म ऐसा है जो ब्रह्मलोक को प्राप्त कराता है अश्वमेध स्वर उत्कृष्ट फल देता है और उस फल की प्राप्ति अश्वमेध कर्म के जो अधिकारी नहीं हैं वो भी करना चाहते हैं तो अश्वमेध उपासना मात्र से उन्हें अश्वमेध कर्म किए बिना भी वही फल प्राप्त होता है राजा को अश्वमेध करने से जो प्राप्त होता है ये बताया गया बृहधारण्य में वो तो ईसी का व्याख्यान है बृहदारण्यक ईशावासी उपनिषद मंत्र भाग है ना और बृहदारण्यक है ब्राह्मण भाग ब्राह्मण भाग को माना जाता है मंत्र भाग का व्याख्यान पूरा बृहदारण्य उपनिषद ईशावास्य उपनिषद की ही व्याख्या है उसमें से व्याकृत उपासना को बताने के लिए कुछ आता है कुछ अव्याकृत उपासना को बताने के लिए भाग आता है और कुछ ज्ञान कांड जो हैं वह ईशावास्यम इदम सर्वम इस मंत्र तथा इस मंत्र के व्याख्यान रूप जो बाकी छः मंत्र हैं उनकी व्याख्या विस्तार से मानी जाती है उप, उपनिषद में आए हुए ज्ञान के जो प्रकरण हैं, उन्हें ईशावासी उपनिषेद है व्याख्या और उसका व्याख्यान ब्रधारणिक उपनिषद है इसलिए जो यहां बताया जा रहा है वही वहां बताया जा रहा है यहां संक्षेप में बताया है वहां विस्तार से बताया है। व्याख्या तो विस्तारी होता है ना तो अधुना व्याकृत अव्याकृत हो समुचि चीसया प्रत्येकम निंदा उचित तो इस वाक्य में निंदा कथन का उद्देश्य बताने वाला पद है समुचि चीसा निंदा त्याग के लिए नहीं बताई जा रही है समुचे अनुष्ठान के लिए एक एक की निंदा बताई जा रही है अब मूल मंत्र का उच्चारण कर लेन तम प्रविशंती ये सम्भूति मुपासते तथय तमो तो, इवते तमो। तो ये असंभुतिम उपासते असंभुतिपाते अंधतम प्रविशन्ति तृतीय पाद में जो ते शब्द है उसका यहां पर आकर्षण कर लेना उत्तरार्ध से ले आना तो प्रविश प्रविशंति का कर्ता हो जाएगा ते उपासते का कर्ता है ये शब्द का अर्थ ये सर्वनाम है ना थ शब्द का प्रथमा का बहुवचन है इसलिए उपासते भी बहुवचन है ये अदादिगण की धातु है नाश धातु सब विकरण होकर के उसका लुक होता है और ये झ हुआ है झ को अतादेश होकर बहुवचन में उपासते बन गया तो ये असंभूतिम उपासते हैं जो असंभूति की उपासना करते हैं उपासक ते अंधन तम प्रविशंति वे घने अंधकार को प्राप्त करते हैं तम है अंधकार और उसका विशेषण है अंधम तो अंध अंधकार का अर्थ निकलता है घना अंधकार जैसे अमावस्या के दिन रात्रि में अंधकार होता है चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता तो घना अंधकार होता है शुक्ल पक्ष में तो चंद्रमा का प्रकाश होने के कारण अंधकार होने पर भी कुछ हल्का अंधकार होता है घना अंधकार नहीं होता ऐसा यहां अंधन शब्द से बताया गया घने अंधकार को प्राप्त करते हैं तो घने अंधकार को प्राप्त करते हैं क्या अर्थ है अंधकार है यहां पर अविवेक मोह तो ये असंभूति उपासन तम प्रविशंत यानी मोह को प्राप्त करते हैं मोह है अविवेक अविवेक को प्राप्त करते हैं वे आत्मा को आत्मा के रूप से न जान करके विपरीत रूप से जानते हैं मोह तो कहा जाता है मोह वैचित्य वैचित्य का अर्थ होता है विपरीत ग्रहण तो विपरीत ग्रहण को प्राप्त करते हैं वे पूर्ण स्पष्ट जो वस्तु जैसी हैं ऐसी ही ग्रहण नहीं कर पाते अविवेक को प्राप्त करते हैं तो ये असंभूति क्या है तो संभूति शब्द का अर्थ है कार्य असंभूति शब्द का अर्थ है कारण तो जो असंभूति की यानी कारण की उपासना करते हैं उन्हें अविवेक रूपी अंधतम की प्राप्ति होती है और यहां असंभूति शब्द से जो अकारण ब्रह्म है उसमें कारणत्व जिस उपाधि के कारण आता है ब्रह्म को तो श्रुति निर्विशेष ब्रह्म को श्रुति कारण भी नहीं करके कहती है ना उसमें कारण रूप विशेष भी नहीं है स्वतः तो निर्विशेष है कारण उपाधि से भी अतीत है पुरुषोत्तम गीता में कहा गया ना कि क्षर कार्य है अक्षर कारण है और पुरुषोत्तम कार्य और कारण से अतीत यानी असंग है यस्मात् क्षरम अति अहम् अक्षरादपि अक्षरादी चोत्तम है अतोस्में लोके वेदे च पुरुषोत्तम तो अक्षर शब्दित कारण से भी यानी अव्याकृत रूप उपाधि से भी असंश्लिष्ट है ब्रह्म इसलिए पुरुषोत्तम है निर्विशेष है उसमें कारण तो भी नहीं है अकार ब्रह्म में कारणत्व जिस उपाधि के कारण आता है उस उपाधि को कहा जाता है यहां पर असंभूति शब्द से कारण उपाधि को उसी को उपनिषदों में अव्याकृत भी कहा गया उसी को माया भी कहा गया उसी को प्रकृति भी कहा जाता है मायनतु प्रकृति विद्यान मायनंतु महेश्वरम इत्यादि में वो यहां पर असंभूति शब्द का अर्थ है कारण तो ये असंभूतिपासते का अर्थ है जो कारण ब्रह्म की कारण उपाधि का चिंतन करते हैं उसी की उपासना करते हैं त्मिका जो प्रकृति है उसी का चिंतन करते हैं वे और मय के रूप में फिर ब्रह्म में स्थित न होकर प्रकृति में स्थित होता है जैसे वर्तमान में प्रकृति का ही पंचभूत द्वारा परिणाम रूप कार्यक्रम संघात हैं इसमें मय के रूप में स्थित होते हैं अज्ञानी अनुपासक इसी को मैं मान लेते हैं प्रकृति के कार्य विशेष को ही ऐसे जो प्रकृति लय रूप फल की प्राप्ति के लिए प्रकृति का ही मय के रूप में चिंतन करते हैं कारण उपाधिका मैं के रूप में ग्रहण करते हैं जो वे प्रकृति भाव को प्राप्त करते हैं यमयम वापिस स्मरण भावम तेज ते कलेवरम तम तमे वैदिकेय सदा तदभाव भावी के अनुसार कारण उपाधिका मैं के रूप में चिंतन करेंगे तो कारण उपाधि का ही मय के रूप में संस्कार पड़ेगा और मय के रूप में जिसका संस्कार दृढ़ होगा अंतिम समय में वही मय के रूप में याद आएगा और जो मय के रूप में याद आएगा वर्तमान शरीर को छोड़कर के वही प्राप्त होगा तद्भाव ही प्राप्त हो जाएगा तो प्रकृति का मय के रूप में चिंतन करने वाले के बुद्धि में संस्कार प्रकृति का ही कारण उपाधि का ही मय के रूप में पड़ता है और वही संस्कार शरीर छोड़ते समय फिर उन्हें प्रकृति भाव को प्राप्त कराता है कार्य उपाधि से तो वो हट निवृत्त होता है और कारण उपाधि में स्थित हो जाता है ओंकार की मकार मकारार्थ का चिंतन करते एक प्रकार से मकार मकारार्थ में भी उपाधि प्रधान उपाधि का ही उपहित का नहीं होती है अज्ञान है प्र... लेकिन वो भी किसी किसी को अपेक्षित है क्यों वहां दुख नहीं है तो दुखा भाव चाहते हैं ना? जैसे नींद नींद में अज्ञान है कि नहीं लेकिन नींद चाहते हैं कि नहीं जिनको नींद नहीं आती है वो नींद के लिए डॉक्टरों के पास जाकर के बड़ी बड़ी चिकित्सा करते हैं और औषधियां खा करके भी सोना चाहते हैं का अर्थ है जिसकी इच्छा करते हैं वह फल है ना अभिष्ट को फल माना चाहता माना जाता है तो नींद अभिष्ट है इसलिए उसके लिए प्रयत्न करता है व्यक्ति क्यों फल है वो तो वहां दुख नहीं है तो दुखा भाव नींद में है तो दुखा भाव होने से वो फल है अभिष्ट है और उस नींद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है स्वाभाविक रूप से नहीं आती है तो हमको तो जैसे ये रोज की नींद है ऐसे ओजो लंबी नींद वो भी चाहते हैं लोग राजा भागवत में राजा मुचकुंड की कथा आती है और मुचकुंड ने कहा कि अब मैं बहुत थक गया हूं मुझे लंबी नींद आजा ऐसी व्यवस्था आप करिए यही वर दीजिए और मुझे कोई जगा आएगा तो वो समाप्त तो हो जाए ऐसा करिए तो कब सोए थे उस गुफा में जाकर के और कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण समझ करके कृष्ण ने तो काल की मृत्यु के लिए अपने अंग अपना अंग वस्त्र राजा सोए हुए राजा, उस गुफा में मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिया था ना और कृष्ण समझ करके कृष्ण को मारने के लिए आए हुए काल ने आ, उनको जगा दिया एक प्रकार से जिससे जग जा ऐसा उपाय किया उनकी दृष्टि पड़ते ही वो मर गया मतलब वो मुचकुन जैसे विवेकी लोग भी चाहते हैं सुख से सोना और वहां दुखा भाव होने से लंबे समय के लिए हम दुख से रहित हो जाएं इस अभिप्राय से जहां दुख नहीं है कार्य में दुख है क्योंकि द्वैत द्वितीय द्वैय भयम भवती और प्रकृति में द्वैत भाव नहीं है इसलिए वहाँ भय शब्दित दुख का अभाव होने से वह भी किसी किसी के लिए अपेक्षित है अपेक्षित होने से जो जो चाहता है उसका उपाय शास्त्र बताता है तो कहा प्रकृति का चिंतन करो तो दुखा भाव रूप प्रकृति लय प्राप्त हो जाएगा वहां दुख का अभाव है तो जहां दुख का अभाव है ऐसी भावात्मिका प्रकृति अवस्था प्राप्त हो जाएगी लेकिन विवेक नहीं रहेगा वहां आत्मात्म विवेक प्रकृति से आत्मा का विवेक नहीं हो पाएगा तो यही अंध अन्ध, अंधतम है अविवेक लेकिन दुख नहीं होगा तो ये असंभुतिम तो जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति की मात्र उपासना करते हैं वे अविवेकात्मक अंधतम को प्राप्त करते हैं अविवेकात्मक अंधतम की प्राप्ति तो इष्ट नहीं है अनिष्ट है वह अनिष्ट रूप फल बता करके केवल प्रकृति की उपासना का उपासना की निंदा कर दी अब केवल कार्य उपासना की निंदा की जा रही है उत्तरार्ध में तो चतुर्थ पाद में बताया जा रहा है ये संभुत्याम रहा संत उपासते ऐसा ध्यान करना तो जो संभूति में रत है तो संभुति शब्द का अर्थ है कार्य यहाँ समष्टि कार्य लेना हिरण्यगर्भ गर्भ प्राण सूत्रात्मा जो सूत्रात्मा है संभूति वो भी उपाधि प्रधान तो संभूति की संभूति में रथ है का मतलब उसे ही सब कुछ समझ करके उसी के चिंतन में लगे रहे हैं लगे रहते हैं जो वो शब्द है असंभूति की उपासना से संभूति की उपासना का वह ने बताने के लिए उपासकों का वह ने बताने के लिए जो असम्भूति की यानी अभ्याकृत की उपासना छोड़ करके उपासना वो नहीं करते हैं किंतु केवल संभूति की ही पूर्वक उपासना करते हैं कार्य की ही उपासना करते हैं कार्य में लेना जिस कार्य में समस्त कार्यों का अंतर्भाव होता है ऐसा सूत्रात्मा प्राण जो छांदोग्य में प्राणो ब्रह्म करके कहा गया उसी की उपासना करते हैं तो क्या होता है उन्हें फल प्राप्त तो कहते थे तत् भूय इव तम प्रविशंति प्रवेश पद का इधर भी अनुवर्तन ले आना तो तत शब्द से लेना असंभूति की उपासना का फलभूत जो अंधतम प्राप्ति है उससे भूय इव इसमें ईव शब्द अवधारण अर्थ में है एवं अर्थ में तो भूय इव यानी भूय एवं तो असंभूति की उपासना के फल प्राप्ति से भी अधिक तम को यानी अविवेक को प्राप्त करते हैं केवल कार्य की उपासना करने वाले उपासक उन्हें उनसे भी अधिक अविवेक की प्राप्ति होती है प्रकृति की उपासना करने वाले का तो प्रकृति लय हो जाता है तो वहां मात्र प्रकृति और आत्मा का अविवेक है और जो कार्य उपासना में लगे हैं उनके अंदर प्रकृति से आत्मा का अविवेक तो है ही है प्रकृति से आत्मा का विवेक नहीं है कारण उपाधि से और कार्य को भी कारण के साथ साथ मैं के रूप में ग्रहण कर रहे हैं तो कार्य तथा कारण क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष दोनों से भी अविवेक तो ये अविवेक बड़ा हो गया ना मोह उनसे अधिकतर मोह हुआ तो केवल कार्य की उपासना करने वाले केवल कारण की उपासना करने वाले को जितना मोह होता है उससे अधिक मोह को प्राप्त करते हैं हाँ, तो हाँ, तो उस अविवेक का जो फल है कार्य कारण कारण के साथ आत्मा के अविवेक का फल है फिर विक्षेप वो विक्षेप भी साथ में आ रहा है कार्य और कार्य में फिर विक्षेप होने से वो भय भी होता है दुख भी होता है इसलिए हिरण्यगर्भ के विषय में आता है न प्राण के विषय में बृहदारण्य में सो अविभेद तो उसे भय हुआ और ये काकी नए वर्य में उसका अकेले में मन नहीं लगा इसलिए उसने दूसरे को बनाया इत्यादि जो आता है उन्होंने फिर दूसरा विराड़ बना दिया भूख लगी तो विराड़ को ही खाने के लिए प्रवृत्ति हुई क्या मतलब भूख भी है उनमें अष्नाया है पिपासा है ये सब जो है भूख प्यास जो प्राण के धर्म है वो भी उसमें आ जाते हैं और प्रकृति से जिसका अविवेक है उसमें केवल कारण के ही धर्म आएंगे कार्य के तो नहीं आएंगे न भूख प्यास आदि, और भूख प्यास आदि से भी अपने आप को युक्त समझता है तो माना जाता है अधिक अविवेक को प्राप्त है तो इस अभिप्राय से कहा जा रहा है तत् भूय युवते तम प्रविशंति तो ते यानी केवल कार्य उपासका केवल कार्य की उपासना करने वाले कारण केवल कारण की उपासना करने वाले को प्राप्त होने वाले अविवेक से अधिकतर अविवेक रूप अंधकार को प्राप्त करते हैं तम को प्राप्त करते हैं उन्हें कारण से स्वयं का अविवेक तो रहता ही है कार्य से भी अविवेक होता है यही अधिकतम की प्राप्ति है अब भाष्य है इसका भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं